दोस्तो इस सफर में हमने देखा कि professional investors और amateurs के बीच असल फर्क tools का नहीं, सोच और process का होता है. Amateur लोग short term hype और emotions के चक्कर में पढ़ जाते हैं, लेकिन professionals एक playbook follow करते हैं, जो उन्हें consistently better decisions लेने में मदद करती है. सबसे पहले हमने समझा कि professional बनने का start होता है mindset shift से, पेशेंस और डिसिप्लिन ही असली वेपन्स हैं। फिर हमें मिला एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। आईटी अ जेनरेट करो, रिसर्च करो, वैल्यूएशन करो, फिर डिसिप्लिन डिसीजन लो और मॉनिटरिंग करते रहो। यही रिपीटेबल साइकल अमेजूर्स को स्पेकुलेटर से इन्वेस्टर बनाता है। उसके बाद हमने समझा जब तक कि आंसर्स क्लियर नहीं, इन्वेस्टमेंट रिस्की है। फिर हम आए वैल्यूएशन पर, इंट्रेंसिक वैल्यू, डीसीएफ, मल्टीपल्स और सबसे जरूरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब एक अच्छी कंपनी भी तभी अट्रैक्टिव होती है जब सही प्राइस पे मिलती है। अगला स्टेप था पोर्टफोलियो बिल्डिंग। प्रोफेशनल इन्� Position Sizing, Asset Allocation और Rebalancing सब स्ट्राटेजी के मुताबिक होता है। Impulsive नहीं। और फिर हमने देखा वो common mistakes जो आम investors बार-बार करते हैं। Emotions, Chasing Trends, Overtrading, Ignoring Risk, Impatience और Overconfidence। Professionals उन सब traps से discipline रहकर बचते हैं। असल लेसन ये है कि The Little Book of Investing Like the Pros एक टूलकिट है जो आपको प्रोफेशनल्स की तरह सोचना और एक्ट करना सिखाती है। ये किताब कहना चाहती है, इन्वेस्टिंग कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, ये एक प्रोसेस है, सिंपल, डिसिप्लिन्ड और रिपीटेबल। तो अगली बार जब आप एक स्टॉक या बिजनेस इवेलुएट करो, अपने आप क्या मेरा पोर्टफोलियो इस डिसीजन को हैंडल कर लेगा अगर मैं गलत हुआ? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो आप एक प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ डिसीजन ले रहे हो। और याद रखो, प्रोफेशनल बनने का राज क्विक विंस में नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंट प्रोसेस और पेशेंस में छुपा है। यही प्लेबुक आपको एमेचोर से प